ृप ओ सहना वो सहनौन तो सह वीर गर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति अनुवाद की 16वीं कक्षा 18वां अभ्यास चलेगा और इसमें जो प्रारम्भ शब्द दिए हैं उनमें से कुछ नपमुसक के हैं जैसे पात्र शब्द स्थान को भी कहते हैं और ये पात्र भोजन करने के बर्तन होते हैं इनको भी कहते हैं ऐसे ही भाजन शब्द भी बोलते हैं भाजन भी स्थान अर्थ में भी आता है और पात्रों के अर्थ में भी आता है जैसे किसी पर किसी ने बहुत क्रोध कर दिया तो कहते हैं ना कोप भाजन कोप का पात्र बन गया वो या कोई कहीं जा रहा है और पता है कि जिसके पास जा रहा है बहुत क्रोधी व्यक्ति है वो तो उसको समझाएंगे देख तुझे कोप बनना पड़ेगा ऊपर ही सारी कोशियां उतारी जाएगी तो भाजन ऐसे ही आस्पद शब्द है श्रद्धास्पद प्रेमास्पद ऐसे प्रयोग करते हैं यह भी स्थान अर्थ में आता है और स्वयं एक स्थान शब्द है ऐसे ही पद तद विष्णु परम पदम सदा पश्य सूर्य तो ये भी स्थान है तो कई शब्द हो स्थान के बाद सभी नपुंसक लिंग में आते हैं प्रमाण शब्द ये प्रमाणों के लिए आता है ये भी नपुंसक लिंग में आता है एक देश एक देश एक स्थान कोई एक अष्ट अस उद्देश्य है कर्मधारा समास करके एक देश किसे करेंगे समास अभी हम लोगों ने कक्षा की थी व्याकरण की पूर्व हम्म एक शब्द आ गया नहीं आ गया उसमें एक। पूर्व कालिक सर्व जरद पुराण नव केवलाह समानधिकरण न यहीं से तो समानधिकरण प्रारंभ हुआ था तो एक शब्द आया था नहीं नहां पर तो एक देशा एक देश एकता एक शब्द से तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में लिंगानुशासन का सूत्र है तलनत इससे स्त्रीलिंग इस में आता है ये हाँ तस्य भाव तव तल इससे तल प्रत्यय करेंगे एकता एकस्य भाव एकता एक, एक, एक तो भी होता है तल भी होता है धातुओं में देखिए स्पर्ध तो स्पर्ध ये आत्मनिपद में आती है स्पर्धा करने में स्पर्धते स्पर्धेते, ऐसे ही, ही हैं ये और चेष्ट चेष्टायाम चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते कृपु सामर्थ्य कृप में गुण करते हैं जब कर्प तो रेफ को लकार हो जाता है कृपो रोलह तो कल्पते कल्पेते कलपनते आय धातु गति अर्थ में आती है आय अय वय पय चय तय गत तो आय धातु से पूर्व जब हम परा उपसर्ग लगाते हैं तो उपसर्ग के रेफ को लकार हो जाता है उपसर्गस्य उपसर्गस्य उपसर्गस्यायत क्रिपोरोला के आगे बोलो यही है क्रिपोरोला क्या अर्थ हो गया रह, रह, रोला कृपो आ रही है नियम उपसर्गस्य रह लह भवती आयत कर तह तो परा का बन जाएगा पला तो पलायते पलायते पलायते भागना वैसे आय का अर्थ है जाना लेकिन परा लगा दिया तो वो जाना क्या होगा गया वैसे जाना हो गे? भाग रहा है बहुत तेजी से तो पलायते द्युत दीप चमकने अर्थ में आती है यह द्योतते द्योतेते द्योतन्ते और बहुत प्रयोग होता है द्युत का व्यवहार में बहुत बोलते हैं हिंदी में भी यह इस बात का द्योतक है वेप धातु ये कंपन अर्थ में आती है वेपरी कंपनी टू वेपरी मूल धातु है टू वे अनुबंध लगा हुआ है इसमें और टू अनुबंध क्यों लगाते हैं तो तु तु जो धातुएं होती है, उनसे प्रत्यय भाव तो कंपन तो वे पते वे पेते वे पंते त्रपुष लज्जायाम इसमें दो अनुबंध है ऊ और शकार तो शकार तो शकार शकार है तो त्रपुष इसका बनेगा त्रपते त्रपेते यहां क्योंकि लिरिट लकार का ये प्रयोग करवाएंगे तो इन सब धातुओं के रूप आत्मने पद में होते हुए भी लिरिट लकार के बनाने हैं आगे अवय में देखिए एकदा सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा तो समय अर्थ में काले अर्थ में दा होता है। तो एक अस्मिन काले सर्वस्म काले सदा सर्व को स आदेश सूत्र सर्वस्याम डी दकार पर और ये सारे जो प्रत्यय है प्राग्द विभक्ति के प्रकरण में ये तथत सर्व विभक्ति सूत्र से इन प्रत्ययों को करने के बाद सबकी अव्यय संज्ञा हो जाती है एक अतः यहां तसिल हो गया पंचम्यास तहसील तो एक ओर से एक एक से और धा धा प्रत्यय भी होता है प्रकार अर्थ में संख्या या विधार्थे धा विधा विधा माने प्रकार वही विधि कि इस विधि से इस विधि से इस विधि से ऐसे तो एक अध भी अभ्य संज्ञान हो जाएगी इसकी तर्व व्यक्ति से एक शब्द के साथ में मात्र शब्द भी जोड़ देते हैं तो एकमात्र में आता है ये ऐसी बार लोड़ेंगे तो एक बारम बार माने बार <clears throat> एक बारी एक बारे इसमें सप्तमी में ये अव्यय नहीं है तो एक बारे भी बन जाएगा इसका ये के प्रकरण में दे दिया है लेकिन ये तो अव्यय नहीं बनेगा गह में विशेषण आते हैं इनके तो एक का मूल शब्द क्या है एक तो कैसे बनेगा ये काकिन का आता सूत्र बोलिए ना सीधा हाँ असहाय अर्थ में होता है ये आके निच प्रत्य सहाय जिसका कोई और सहायक नहीं है एका की अकेला तो एकाकिन एकांत वही एक है वही अंत है या एक का अंत कह लो तो एकांत ठीक है जहां और कोई नहीं है एक ही है बस और वही अंत्य में एक विधा तो विधिक विधा शब्द होता है ना विध प्रकार एक प्रकार का तो इस तरह से यहां लिट लकार का प्रयोग करना है इन्होंने प्रतीक के रूप में कुछ रूप दे दिए हैं जैसे सेव धातु का दिया है सेविष्यते वृद्ध का वर्धिष्यते मोदी सते सहिष्य याचिष्य ये सब सेट हैं यहाँ तो वर्तिष्य ईक्षिष्य वंदिष्यते भाष्का का भाषिष्य कूर्दिष्यते यतिष्यते ये सब धातु आ चुकी हैं पीछे वाली शिक्षिष्य कंपिष्य भिक्षिष्यते शोभिष्य स्पर्ध यहाँ आ गई थी अभी स्पर्धिष्य ये यहाँ वाली ले रहे हैं अब शंकिष्य चेष्टिष्य कलष्यते पलायी है वेपरी कंपनी वाली है ये भी तो जैसे वहां पर कंपे था ऐसी ये भी है तो वेपी शतें त्रपी शतः ये पीछे आ चुकी है और रोचि ये भी पीछे आ चुकी है सभी सेठ हैं इसमें कोई भी अनिट नहीं है और जो अनिट हैं वो नीचे दी है चार और तो जैसे लभ धातु का लभते लभते लभनते बनता है लेकिन अनिट होने से लिट लकार में लपस्यते लपस्यते लपस्यंत ऐसी रम धातु का रमु रमते रमन्ते और लिट में बनेगा रनसिय का बनता है लट में त्रायते, त्रायते त्रायंते। और यहां भी आकार कर लेंगे बस आदेश उपदेश से तो त्रास्यते त्रास्यते त्रास्यंते क्योंकि मूल धातु त्रय है ये अकारांत आकार हो जाता है इंग अध्ययन का अध्यक्षते अध्यक्षते अध्यक्ष ये भी अनिट है तो इसमें जो स्थान के वाचक शब्द दिए हैं सारे पात्र आस्पद स्थान पद इत्यादि और भी शब्द हैं जैसे प्रमाण शब्द है ये सब निंग में आएंगे जब विधेय के रूप में रहेंगे ये हैं उद्देश्य और विधेय जब बताया जा रहा है जैसे हम कहें कि यह मनुष्य इस बात में प्रमाण है बनाइए अयम मनुष्य अस्मिन विषय प्रमान। आगे हो गया विधेयक प्रमाण नहीं कहेंगे कि मनुष्य इसलिए उद्देश्य तो उद्देश्य उद्देश डेफिनेशन है विधेयक पहले समझ लो आप तभी उद्देश्य समझ आ जा जाएगा विधेयक कैसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ और उसमें इंग्लिश में भी भेद करते हैं सेंटेंस का तो कैसे करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए आहाँ, कहने योग्य जैसे यहाँ पर मनुष्य मनुष्य की मनुष्य को प्रमाण के रूप में कहा जा रहा है तो प्रमाण हो गया उसका विधेय और जिसके विषय में कहा जा रहा है जिसको उद्दिष्ट करके कहा जा रहा है उद्देश्य वो मनुष्य हो गया जो कहा जा रहा है वो विधेयक कहने योग्य विधेय माने कहने योग्य विधेय का तात्पर्य होता है कि कोई वाक्य एक निष्कर्ष के रूप में किस बात को ला रहा है जिसके विषय में ऐसे मत बोलो आप जिसके विषय में कहा जा रहा है वो विधेय ऐसा नहीं जो कहा जा रहा है जो कहने योग्य विधेय का अर्थ क्या हुआ कहने योग्य अब कहने योग्य का अर्थ जो बात नहीं कही गई तो वो कही जा रही है क्योंकि उस मनुष्य को प्रमाण नहीं कहा गया अब तक अब कहा जा रहा है कि ये मनुष्य प्रमाण है इसमें <coughs> जैसे वो न्याय में सूत्र आता है ना कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानुमाना गुमाना गुसान तुमसे अरे उसमें कुछ के भी तो है? अनुमान और आगम वो आगम आगम पुल्लिंग का है ये और पूरा शब्द भी ये पुल्लिंग मारा है प्रत्यक्षानुमान आगमां तो क्या कहना चाहिए प्रमाण नहीं क्यूँकी विधेय है वो रक्षा हुआ आप कोई बात बोलोगे छोड़ देते हो रक्षो लघु इसमें कई के भी है ऊहा भी भी ऊह उह। चलो पुलिंग में ले लो आप आगम पुलिंग का है लघु तो विशेषण है एक प्रकार से असंदेह ये पुल्लिंग का है उधर प्रयोजनम चलिए हम्म कम से, से नपुंसकम पढ़ तो चुके पहले अध्याय में तो इस तरह से विधेय रूप में ये नपुंस लिंग में आएंगे और एक वचन में रहते हैं और उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन में भी बन जाते हैं गुणा पूजा स्थानम संति ये तो दे दिया उन्होंने उद्देश्य के रूप में विधेय के रूप में ऐसे ही यूयम मम कृपा पात्रम, अब यूयम बहुवचन है लेकिन कृपा पात्रम एक वचन न पूछ सकेंगे ऐसी भवंत प्रमाणम संति देखो आ गया नहीं आगे इसमें बोला था अभी अब भवंत बहुवचन भी है पुल्लिंग भी है फिर भी प्रमाणम संति क्रिया बहुवचन में आएगी अब दिया उन्होंने उद्देश्य के रूप में के अत्र सप्त पात्राणि संति अब यहाँ पात्र शब्द बहुवचन में भी आ गया क्योंकि यहां ये उद्देश्य के रूप में है पात्रों को उद्दिष्ट करके उनकी सात संख्या बताई जा रही है ठीक है धा प्रत्यय का सूत्र दे दिया है संख्या विधार्थे धा संख्यावाचक शब्द जितने भी होते हैं उनसे जब प्रकार अर्थ में बोलना हो तो संख्या को यू ही नहीं बोल देंगे उसके आगे धा प्रत्यय लगाते हैं अब उसके कुछ अपवाद आगे थोड़े से संख्या अधिकरण विचालेच चाध्योध्यमु अन्य तरस्याम एक शब्द से धा ध और ध्यमुए तो क्या बनेगा ध्यम करेंगे तो ईकाध्यम इन्हें एक शब्द से जो धा प्रत्यय किया गया पिछले सूत्र से उसके स्थान में ध्यमए लेकिन विकल्प से एका धो अन्य तरस तो का ध्याम और एक धा दोनों बनेंगे फिर द्वितीय धमो द्वितीय द्वि त्री से धमु प्रत्यय विकल्प से अन्य से आ रहा तो द्विधा त्रिधा त्रिधा, त्रिधा। द्... द्विधा द्विधा त्रिधा बनेगा गुण तो हो हो नहीं नहीं पाएगा पाएगा गुण तो हो नहीं पाएगा, थो तो तो ना ना ये ये ये थोड़ी तद्धित तद्धित प्रत्यय प्रत्यय है भी होते हैं क्या अरे तीसरे अध्याय के सूत्र हैं और तद्धित कहा हो जाएंगे आर्धातु तो द्विधा त्रिधा और धम करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी दईधम त्रैधम सूत्र संख्या सूत्र संख्या आप ढूंढो दा। कॉलम बता दे रहा हूं पहला कॉलम है ये पांचवें अध्याय में कहीं पांच तीन निकाल लो पहला कॉलम देखो मिल गया नहीं पांच तीन मिल गया आपको देखो कॉलम है पहला संख्या हाँ, या पचास पृष्ठ पर अधिकरण विचाले एकाध्योध्यमयन दृश्य द्वितीय अभेधाच हाँ यहाँ मैंने कहा ना द्वेधा ध्यान में आ रहा था मेरे द्वेधा मेरे ध्यान में आ रहा था मैंने देखा प्रयोग तो यह अगला सूत्र है उसके लिए यानी कि पूर्व सूत्र से करेंगे हम तो द्विधा ये धा हो जाएगा और द्वैधम और अब द्वेधा, द्वेधा, द्वेधा द्वेधा ये बन जाएंगे क्यों यस। हाँ क्यों बन गए ये? ये, ये गुण नहीं है अब ये एधा का ए मिल गया उसमें ई का लोप हो गया द्वेधा त्रेधा बस ये चार सूत्र एक दो तीन चार पांच पांच सूत्र है ये द्विधा के अर्थ में बस और कोई नहीं है तो ये हो गए संख्यावाचक शब्दों से प्रकार अर्थ में धा हो जाएगा और प्रकार का अर्थ विध या गुना अर्थ में गुण तथा वार अर्थ में वारम लगता है हुँ? तो जैसे एक अधा द्विधा त्रिधा इन्होंने बो नहीं दिया द्विधम इत्यादि एक अध्ययन वो भी आगे चल के कभी बताएंगे और बहु से बहुधा बन जाएगा और विध शब्द के साथ भी समाज कर देते हैं तो एक विध द्विविध लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है देखो एकधा का अर्थ हो गया एक प्रकार से और एक विध का अर्थ क्या हुआ एक प्रकार का है? जैसे हम कहें कि दो प्रकार से तो द्विविधा और दो प्रकार का यानी कोई वस्तु स्वयं विशिष्ट बन जाएगा उसका भी द्विविध द्विविधम त्रिविधम ये थोड़ा संतर विध और धा में एक विधा है द्विविधा झलाम झुनते जानते ही आप सूत्र को अच्छी प्रकार से कि पद के अंत में जब भी झलाते हैं तो उनको जश हो जाता है लेकिन इस सूत्र को लगाते समय खरीचर को ध्यान में रखते हुए एसा? पद के अंत में यह लग रहा है पद के अंत में लगने पर भी यदि खर आगे आ गया रहा है तो वो चर कर देगा चर तो देखे। देखे। ये तो अपना काम कर देगा लेकिन फिर वो हो जाएगा वैसा ही तो जगत ईशह जगदीश तो जगत पद के अंत में हो गया ये पद के अंत में तकार आ गया समास हुआ है ना पद बन गया जगत ईश जगदीश जगत नर्शनम ठट चानी दर्शनानी तो षठ दर्शनम टकुट हो गया अनुवाद देखिए पहले उदाहरण के वाक्य एक ये का बालिका ये वो दिखा रहे हैं एक शब्द का रूप लिंग बदल रहा है एकम फलम तो एक शब्द तीन लिंगों में आ गया और द्वितीय व्यक्ति बन जाएगा एकम बालिका एकम बालिका एकम फलम चे सब कर्म हो गए ना अभी चतुर्थी में एकस्मयी बालकाय एकस्यी बालिकायी या बालयी च फला भीतर संप्रदान बन गया चतुर्थी तो हम धनानाम पात्रम तू तू धन धन का पात्र है क्या अर्थ हुआ इसका तू धन रखने के योग्य है पदम स्थानम पदम भाजनम वा भा वी पात्रेशु भाजनेशु जलम बरतते अभी हम भवचन आ गया क्यों क्योंकि उद्देश्य के रूप में है और जल हो गया उनका विधेय जल बताया जा रहा है उनमें जल की सत्ता आस्पदेशु तिष्ठन्ति जो योग्य स्थान अब आस्पदेशु एक स्थानीय अर्थ लेंगे आस्पदेशु दोनों एक को ले रहे हैं तो स्थानों में वे लोग रहते हैं अब यहाँ स्थान सबके अलग अलग ये उद्देश्य ग्रुप में आ गया और ते तिष्ठन्ति हो गया विधेय भाण आ गया विधेय के रूप में स एकाकीय एकाकी प्रथमा का एक वचन ए न एन नलाय पूर्वक काउपर्ग पूक सूर्य प्रातः काले कालेोतिष्यते द्युतु का लिट्ल गुरु सहिष्य मोदीष्य वर्धिष्य चे वेक्यू चलते हैं। तो एक रूप से लेंगे तो क्या अर्थ बनेगा देखो एक संख्यावाची भी है और एक कुछ शब्द अर्थ का वाचक भी है तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एक एके एक एक सरनाम माना गया है ये हाँ जस का जस और अन्य एवं कथे अंति अन्य अन्य अन्य ये भी सरनाम है कुछ लोग ऐसा कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं यहां एक बालक है ठीक है वहाँ एक बालिका है त्रैका बाल अस्ती या बालिका अस्ती वहाँ एक बर्तन है त्र एकम अस्ती एक बालक और एक लड़की को ये पुस्तकें दो। हाँ तो एक बालकाय कस्य वृद्धि हो जाएगी बालिकायी च और च के बाद इमानी तो चे मानी चेमानी पुस्तकानी या नि एक शिष्य और एक लड़की को ये पुस्तकें दो ठीक है तो आपकी मशिष्यक लिखा हुआ है एक, एक बालक और एक बालिका की पुस्तकें यहाँ हैं। अब की शब्द आ रहा है बालकस्य बालकस्य हो जाएगी अत्र एक, एक, एक, एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ एक विद्यालये हम पढ़ा या अधीते बोलेंगे तो अधिक क्या बोलेंगे अधि उपस इनका अधीये उत्तम पुरुष का ये क्वेश्चन विद्यालय है न एक विद्यालय हम विद्या मैं कब कहानी हो जाएगी आप करते रहो संधि आप संधि तो मैं क्या बताऊंगा वो तो आ चुकी है कई बार एक विद्यालये हम पठामी, एक अस्मिन विद्या हम पठामी। है। और एक पाठशाला में वह पढ़ती है एक पाठशालायाम च पठती या सा अधीते तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो तो सर्वाद्यास्पद पात्र स्थान भाजनम असी तुम तुम सारे के स्थान हो, स्थानमसि। आप विद्या में प्रमाण है, हैद्या प्रमाण सी यहाँ पर पांच बर्तन है अत्र अत्र पंच पात्राणि या पंच भाजना सन्ती बोलते ना स्थान बर्तन को स्थान नहीं बर्तन में तो या तो पात्र बोलेंगे या भाजन हम वह स्पर्धा करेगा अब ये लिट लकार के सारे वाक्य आ रहे हैं स स्पर्धिष्य वह शंका करेगा स शंकिष्य तू चेष्टा करेगा तम चेषिष्यसे विद्या धर्म के लिए होगी विद्या धर्म कल्पिष्य चोर भाग जाएगा चोर पलायते सूर्य एक बार फिर चमकेगा रवि शब्द आ गया पीछे तो रवि भी कह सकते हैं रवि रे कदा है पुनर्द्योतिष्यते या पुनो कर दिया है पुनो पुनो तो नहीं कर दिया हसीचे नहीं लगाओगे कर अच्छा दिया नहीं कैसे अच्छा लग जाएगा लग, लगाएंगे देखो दाह है देखो सुनो तर्क तर्क देते रहे हैं। तो नहीं लगेगा हसीचा है क्यों सु तो क्या हो गया हम तो एक को पकड़ेंगे दकार है उससे क्या मतलब तो? या तो दूसरा है हाशिचा में रोहो की मृत्यु आ रही है रू का रेफ चाहिए पुनर्मे रू का रेफ कहा है फिर तो आप वहां भी कहोगे पुनोवचन पुनर्वचन नहीं पुनो वचन पुनोवचनो पुनर्द्योतिषति हो गया सूर्य एकदा पुनर्द्योतिष्यते शिष्य का शिष्य कंपीष्य लड़की लज्जित तो होगी बालिका हैं सेठ सेठ ये त्रपीष्यम दो हैं इकट्ठी पड़ी हुई और हम्म हाँ। सात हाँ तो लज्जी हो जाएगा नहीं कहा से ले लिया आपने मैं कुछ ढूंढवाता हूँ कुछ ढूंढ लेते हो आप लोग। मैंने दीर्घ विकारंत बोला था आपने हृस्वी कारांत ढूंढ लिया है? मैंने कहा था ओ लजी ओ ली वो नहीं मिली गई आपको और दूसरी ढूंढ ली उसकी जगह पे पृष्ठ कौन सा है तो में ओलजी छत्तीस छत्तीस पृष्ठ है छत्तीस छत्तीस छत्तीस दो दादी गण की है ओ लजी ओलजी ली विरिडाया विरडा कहते हैं लज्जा के लिए तो ये आत्मने की ही है तो लज्जिष्यते, लेकिन अभी इन्होंने दी नहीं है वो आगे कभी आएगी वह सेवा करेगा स सेविष्य विद्याम शिक्षिष्य विद्या सीखेगा वंदना करेगा वंदिष्यते भिक्षा मांगेगा भिक्षिष्य प्रसन्न रहेगा मोदी और बढ़ेगा वर्धिष्य च और यत्न करेगा बंदिश चलो आपके में होगा इसमें नीति यते हम मैं धन पाऊंगा अहम धनम। अब लब धातु ये अनिट है तो अनिट है तो क्या बनेगा लपस्या में लबस्याम है एक वचन में लप्य अहम लबसे अहम धनम लबसे और पढ़ तो अधसर्ग पूर्व धातु लगाएंगे तो क्या बनेगा अध्यय तुम लिखे नहीं है वाक्य फिर भूल जाएगी तो अध्यय उधर बनेगा लपस्य के हाँ, रूप अध्यष्यते कि चला न्या अध्यतेमे और और आनंद करूंगा है रमीष्ये च इन छात्रों में एकता है ईशु अस्ति। एकता।, एकता है इनमें इसमें आया था एकता शब्द हम्म हाँ। तो इन छात्रों में एकता है ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं तो इमे या ए एक, एक प्रकार, प्रकार से ही एक, हाँ, एक, तो एक धा एव एक, एक, देव, देव, देव, गुर्वन्ति, हाँ, गुर्वन्ति, एक स्थान पर एक बार मैं अकेला एकांत में बैठा था तो एक अस्मिन स्थाने एक बार एक धा तो एक स्थाने स्थान ऐसे कर देंगे आदेश करके यकार का कर लोग कर देंगे एकस्मिन स्थान एक धा अहम एक धा हम, अकेला का एकाकी और एकांते ये सारे एक एक बारी बाढ़ आ गई एक स्थाने एक धा हम एकाकी एकांते और बैठा था तो बैठा था का अतिष्ठम या असीदं? असीदं। तो बैठा था? तो था। वहां एक ओर से एक सिंगा पहुंचा तो तत्र एक ओर तत्र से अब एक ओर से का क्या करेंगे हम एक शब्द से तसिल प्रत्यय एक अतः एक अतः एक ओर से एक अतः सब ओर से क्या होता है सर्वतः वहां से ततः जहाँ से यत तो एक ओर से एकत एक नहीं एक सिंह आ पहुंचा आगछत आग क्यों लिखा नहीं था आपने बात की ए, से ना, तो आपने क्या लिखा था एक और से काम आप इधर के शब्द नहीं पढ़ते हो पहले देखो इधर लिखा हुआ एक तह कहा था तो पक्ष एक आया था ना ये ग ग वाले सेक्शन में एकदा दा सदा एक लिखा तो है उधर ये एक नहीं ने? देश, दिशा की दृष्टि से है ना स्थानीय हाँ पंचम गुरु जी एक वाक्य सोने पर पिता घर से बाहर आया तो पर पर बालक के पर बालक के सोने की में हम्मी नहीं आएगी नहीं ष्ठी इसलिए नहीं आएगी कि शयन क्रिया शयन का शब्द हम क्या बनाएंगे निष्ठा प्रत्यांत नहीं निष्ठा प्रत्यय करें या चलो ऐसे नहीं बालक के सोने पर है ना तो भूतकाल में धातु से निष्ठा प्रत्यय आएगा सोने पर का अर्थ क्या हुआ सो गया पहले वो भूतकाल हो गया या फिर हम शयन बोलेंगे सही। तो शयन शादे तो आपने शहीद हाँ तो कृत लगाना पड़ा हमें भूतकाल भी बोलना पड़ा हमें उस अवस्था में बालक में सृष्टि आएगी क्यों शयन जो कृदंत शब्द हो गया ये तो कर्तिकर्मणो कृति से शी धातु का कर्ता कौन है शयन किसने किया बालक, बालक ने, ने और शयन को ले लिया हमने कृदंत में तो कृदंत के कर्ता में सृष्टि होती है तो बालक से होगा बालक से शयने कृते पहली बात अब मान लो हमें शयने कृत्य ऐसे न बोल करके दो धातुएं न बोल करके सीधे शी धातु को ही बोलना है हमें कृ को बोलना ही नहीं अब शी से करेंगे निष्ठा प्रत्यय सेठ धातु से, से, है ये शयित अब शहीद बोलेंगे तो फिर शैते अब शैते जब होगा उधर तो बालक कौन है शी धातु का कर्ता और शी धातु सकर्मक है कर्मक है अकर्मक तो धातुओं से निष्ठा प्रत्यय करता में भी होता है तो कर्ता हो गया अभिहित तो, अभिहित तो, कर्ता हो गया तो इसके शहित के साथ ही संबंध जुड़ेगा उसका तो बाल के शैते अब ऐसे बनेगा और शयन बोलेंगे लेकिन जब नीचे शुद्ध वाक्य में देखा कहा तो पे था अच्छा अच्छा रुको एक मिनट शुद्ध दिया है इन्होंने हाँ अच्छा, तो ऐसा तो है, तो है देखो मैं बताऊ इसमें कारण क्या रहा ठीक है बाकी ठीक है ये देखो शयन शब्द कृदंत कृत शब्द कृदंत है दोनों कृदंत या नहीं सत्यपति समझ में आ रही है पूरी बात हाँ, तो बीच में फिर आप क्यों बोल रहे हैं तो कृत शब्द कृदंत शयन शब्द कृदंत और दोनों का कर्ता कौन है पुत्र बालक ठीक है शयन भी बालक नहीं किया है किया भी बालक नहीं? <laughs> सोया भी बालक ही है लेकिन यहाँ जब दो शब्द आ रहे हैं तो शयन शब्द यानी जहां दो दो में प्राप्त हो तो वह प्राप्त कर्मणि कर्मणी जहां दोनों में प्राप्त हो तो कर्म में सृष्टि होती है तो शयन में तो सृष्टि हो जाएगी क्योंकि शयन शब्द धातु का देखो कृत का ठीक है कृत का कर्ता बालक है और शयन का कर्ता भी बालक है लेकिन कृत में और शयन में आपस में क्या संबंध है में और शयन में आपस में क्या संबंध है कि कृत क्या किया गया शयन तो शयन हो गया कर्म इनमें कर्म का संबंध है कर्म और क्रिया का संबंध है तो कृत के कारण से शयन में सृष्टि प्राप्त हो रही है यह कृदंत का कर्म हो गया शयन और कृत और शयन इन दोनों कृदंतों के कारण से बालक में सृष्टि प्राप्त हो रही है तो बालक है कर्ता शयन है कर्म और जब दोनों में सृष्टि प्राप्त हो कर्म में भी और कर्ता में भी तो उभय प्राप्त हो कर्मणी सूत्र आगे आएगा भी दूसरे अध्याय में प्रथमावृत्ति में जब हम पढ़ेंगे तब तो केवल केवल कर्म, कर्म होगी कर्म।, कर्म कौन है शयन अब कर्ता हो गया कर्ता में तो होगी नहीं अब अब कर्ता का संबंध यहां किसके साथ में कृत शयन तो ठीक है निबट लिया वो तो काम पूरा हो गया अब शयन में सृष्टि होगी कृत के कारण से अब कर्ता जो बचा इसकी व्यक्ति का निर्णय कैसे होगा तो ये क्रिया जो कृत में प्रत्यय आया है क्रिया में ये कर्तृ उसमें कर्मवाची में आया है कर्मवाची में आया है ना तो कर्म बाच माने से कर्ता क्या हो गया अनभिहित तो कर्तिकर्ण इस तरह से है तो वहां भी ऐसे होगा बालक के ना शयन कृत्य शयन बालक बालक से होगा यह है उभय प्राप्त हो तो यहाँ अशुद्ध वाक्य दो दिए उन्होंने विद्या नाम पात्रानी तो विद्या क्योंकि का है तो सर्वे शाम पुल का नहीं आएगा सर्वासाम उदर पात्राणी एक वचन रहेगा पात्र विद्यायाम प्रमाण न कह करके प्रमाण सी यदि विधेय के रूप में है तो बहुवचन तो आ सकता है जैसे नपुंसक लिंग लगाएंगे और एक वचन लगाएंगे ये कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि नपुंसकमपुंस जैसे वही उदाहरण था भी प्रमाणानी। तो प्रमाण विधेय होने पर भी नपुंसक तो रहेगा लेकिन बहुवचन भी हो सकता है और दूसरा उदाहरण ले लो महावा शिकार का रक्षो हागम लघ्व संदेहा अब हाँ प्रयोजन है, है तो दोनों प्रकार के धारण मिलते हैं दोनों ऋषियों के वाक्य है ये सूत्र आप किसके साथ बोलेंगे इस पर निर्भर करता है नबू में ही आएगा ये लेकिन नबू में एक वचन या बहुवचन की बात हो रही थी तो विधेयक के रूप में आएगा तो ये एक में आएगा लेकिन क्योंकि अगर उद्देश्य कई हैं, मान लो उद्देश्य अगर अनेकों आ रहे हैं संख्या की दृष्टि से जैसे रक्षा ऊहा आगम लघु असंधेह तो वहां कहा गया नपुंसकम अनपुंस के एक वत्स्या विकल्प करके एक वसन हो जाता है तो उधर प्रयोजन दे दिया है उन्होंने प्रमाणी दे दिया है दोनों ऋषियों की बात है ये बस इतना रखते हैं प्रणव ध्वनि ओ oh.